Oh uh -huh. वेदान दर्शन की तिरसठवी कक्षा वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाठ को पिछली कक्षा में हमने प्रारंभ किया था और ये तीसरा पाठ साधना अध्याय है तो साधना से संबंधित और आत्मा से संबंधित अध्यात्म से संबंधित बातें यहां कही गई हैं जिसमें कि आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने आदि की बात यहाँ पर प्रारंभ की गई है तो उसको तो हम आगे देखेंगे पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी बीसवें सूत्र में स्तूल की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है शरीर के जो स्थूल रूप है उसको बताया गया है पहले जो सूक्ष्म प्राण आदि की जो उत्पत्ति के बारे में बताया गया था यहाँ पे जो संज्ञा और मूर्ति शब्द बड़े हैं मूर्ति तो समझ में आता है क्योंकि स्थूल की बात कर रहे हैं इसलिए मूर्ति रूप यहाँ आएगा लेकिन जो सूक्ष्म की बात करें हैं ये सूक्ष्म जो संज्ञा की बात करें वो तो सूक्ष्म में भी था तो इसको यहीं क्यों पढ़ा गया ऐसा इसमें थोड़ा संशय होता है रोके, रोके। इस सूत्र में जो स्थूल शरीर की रचना के बारे में बताया गया है कि परमात्मा ने रचना की है पूर्व में जो सूक्ष्म शरीर में जो सूक्ष्म प्राण आदि है उसकी रचना के बारे में बताया गया यहाँ पे बीस सूत्र में जो संज्ञा संज्ञा और मूर्ति के बारे में बताया गया है तो स्थूल होते हुए मूर्ति तो समझ में आता है कि मूर्ति शब्द यहाँ पे स्थूल होने के कारण से आया लेकिन ये जो संज्ञा शब्द आया है ये तो सूक्ष्म में भी होता है फिर यही इसका प्रयोग किया गया है इसमें थोड़ा संचय होता है हाँ तो देखिए क्योंकि त्रिवृत का प्रसंग चल रहा था यानी तीन महाभूतों से अग्नि जल और पृथ्वी इन तीन के मिलने से जो चीजें बनती हैं वो इन्होंने यहां पर प्रसंग रखा हुआ है ठीक है और इनसे जो चीज बनेगी वो स्थूल ही होंगी तो ठीक है स्थूल में संजय और मूर्ति दोनों बातें हैं लेकिन इससे सूक्ष्म की संज्ञा का निषेध नहीं किया जा रहा निषेध नहीं किया जा रहा है यहां पर भी है तो जैसा कि हमने ये मनुस्मृति का भी इन्होंने उदाहरण दिया है सर्वेशा तुसना कर्माणी च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश निर्मी तो यहां सर्वे सर्वेशा नामी कर्माणी च तो सभी के नाम सर्व शब्द में तो सभी का आ जाता है तो मूल तात्पर्य तो वो ठीक ही है चाहे स्थूल चीजें हो चाहे सूक्ष्म हो सबके लिए ही गृहित है पर ठीक है प्रसंगवशात इन्होंने यहां पर केवल इसी का उल्लेख कर दिया है क्योंकि वहां भी कह सकते थे कोई आपत्ति नहीं है उसके अंदर हाँ आपको पूछना है आचार्य जी आचार्य जी रोकिए उसको याद दिया है वो तो मूर्ति तो समझ में आता है कि ये शरीर की रचना के बारे में है लेकिन संज्ञा के समझ में नहीं आता कि ये संज्ञा जो है वो जो हमारे अंग हैं उनके नाम है या इस किसी, इस चीज की मूर्ति संज्ञा के बारे में कहा गया शरीर से संबंधित जहाँ पूछिए प्रश्न आचार्य जी ये बीसवें सूत्र में संज्ञा और मूर्ति के विषय में जो व्याख्या की गई है तो मूर्ति के संबंध में तो समझ में आता है कि वो अंगों की सब रचना करते हैं तो ये संज्ञा क्या सभी अंगों के नामों के संबंध में है हाँ तो अंगों के नाम के संबंध में भी है क्योंकि यहाँ पर शरीर के बारे में चर्चा चल रही है तो सभी अंगों का हो गया और यूं संसार की जितनी भी चीजें बनती हैं उन सबके भी नाम सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा के द्वारा वेदों में बताए गए हैं नहीं तो हमें नाम नहीं रखे नाम का बोध नहीं होगा प्रारंभ में अभी हम कुछ नाम रख लेते हैं लेकिन जो प्रारंभ के नाम हैं, वो परमात्मा के द्वारा ही बताए जाते हैं जी ठीक है एक कल तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में जो शरीर की बात सूक्ष्म शरीर की बात आई थी तो इस विषय में उदयवीर जी ने एक उल्लेख किया कि जो सूक्ष्म शरीर है इसको कई नामों से कहा जाता है सूक्ष्म शरीर को कई नामों से कहा जाता है उसमें सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर ये दो नाम और एक कारण शरीर को भी इन्होंने इसमें जोड़ लिया है तो है कि भाई सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर कैसे कहते हैं इनको क्यों ऐसा कहा जाता है ये केवल समझने की दृष्टि से तो सूक्ष्म शरीर में तो 18 तत्व होते हैं पांच ज्ञान पांच कर्मेंद्रिया पांच सूक्ष्म भूत और मन बुद्धि अहंकार यानी तेरह तो इंद्रियां हो गई एक तरह से और पांच भूत हो गई तो इसमें उदयवीर जी कहते हैं कि इसमें कर्ण आश्रित हैं तथा सूक्ष्म भूत उसके आश्रय है जैसे ये स्थूल शरीर होता है और स्थूल शरीर में हमारे इंद्रियां आदि रहती हैं आधार के रूप में रहती हैं ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में भी पांच तनमात्रा यानी पांच सूक्ष्म भूत आधार आश्रय का काम करते हैं और इंद्रियां जो तेरा इंद्रियां है वो उसमें आश्रित रहती है आत्मा भी साथ में रहती है तो वाहन का काम करता है आधार का तो कई बार ये पूछा जाता है कि सूक्ष्म शरीर में पांच तन्मात्राएं भी हैं पांच सूक्ष्म भूत हैं उनका प्रयोजन क्या है वहां पर ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं अगले शरीर में जा रही हैं आगे भी काम आएंगी जन्म जन्मांतर में जाएंगी मन में हमारे संस्कार है कर्माशय है वो सब आगे जाता है काम आता है ये पांच तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत क्यों साथ में रहते हैं तो उसके लिए एक उत्तर ये भी दिया जाता है जो उदयवीर जी ने यहां पर रखा है कि वो आश्रय के रूप में होते हैं और इंद्रियां आश्रित होती हैं उसके ऊपर रहती हैं आधार के रूप में वो काम करती है तो इन्होंने इन इन्होंने कहा कि जब आश्रित की प्रधानता मुख्यता निर्देश करना अपेक्षित हो तो लिंग शरीर कहा जाता है क्योंकि जो करण है वो आत्मा के लिंग होते हैं करण यानी इंद्रिया वो इंद्रिय होता ही वो है कि जो इंद्र लिंग यानी इंद्र का आत्मा का जो लिंग होता है चिन्ह होता है लक्षण होता है उसको इंद्रिय बोलते हैं तो ये जो इंद्रिया हैं जब इनकी प्रधानता कहनी हो तो इसको लिंग शरीर नाम दे दिया जाता है और जब आश्रय की प्रधानता अपेक्षित हो तो इसे कारण शरीर कह देते हैं। क्योंकि सूक्ष्म की स्थिति के आश्रय कारण है विभिन्न प्रसंगों में सूक्ष्म शरीर के लिए ही इन पदों का प्रयोग होता है सूक्ष्म शरीर तो इसलिए क्योंकि स्थूल इस शरीर की अपेक्षा वो बहुत सूक्ष्म होता है इसलिए सूक्ष्म शरीर कह दिया नाम उसको लिंग शरीर इंद्रियों की प्रधानता बतानी हो तब कह देते हैं और कारण शरीर मतलब जो आश्रय के रूप में कारण है तो इन्होंने कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर को एक ही मान करके बस प्रसंग वशात नाम भेद की बात कही है लेकिन इसमें जब महर्षि दयानंद ने सत्या प्रकाश में लिखा है उसमें ये सूक्ष्म शरीर से भिन्न एक कारण शरीर अलग से लिखा हुआ है तो सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर के लिए तो जो नामकरण इन्होंने कही वो तो ठीक है, शिकारे हो जाते हैं लेकिन कारण शरीर एक अलग चीज है और कारण शरीर के संदर्भ में जो सबका एक होता है जो कारणभूत होता है प्रकृति भूत होता है प्रकृति रूप होता है ये जब कहा जाता है तो उसको प्रकृति ले लिया जाता है कारण शरीर मतलब प्रकृति तो पीछे गोष्ठी में भी ये चर्चा हुई थी आप में से कुछ लोग थे रोजड़ में इस विषय में तो जिसमें सुषुप्ति आदि होती है और जो सबका एक है सब जीवात्माओं का एक है ये कारण शरीर कैसा है सब जीवात्माओं का एक है वो तो एक चीज क्या हो सकती है एक ही है बस वो सबका तो उसका वो जो एक अभिप्राय था जो वहां मैंने रखा था तो परमात्मा को यहां पर हम आत्माओं के कारण शरीर के रूप में मान सकते हैं वो सबका एक ही है उसी में सुषुप्ति होती है और सुषुप्ति होती है मतलब उसी में लीन होते हैं और उसकी प्रमाण के लिए समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रमरूपता संख्य दर्शन तो समाधि सुषुप्ति और मोक्ष इन तीनों में ब्रह्मरूपता होती है तो सुषुप्ति में भी ब्रमर रूपता होती है सुषुप्ति कारण शरीर में होती है यानी परमात्मा के अंदर होती है और पीछे भी हम प्रसंग देख करके आए हैं उपनिषदों के कि जो व्यक्ति सोता है तो कहां चला जाता है वो उसी परमात्मा में लीन होता है उसके आनंद को वहां पर लेता है समाधि में जागते हुए लेता है और सुषुप्ति में बिना जाके लेता है लेकिन उस आनंद को तो लेना ही होता है वहां तक पहुंचता ही है व्यक्ति नहीं तो परेशान हो जाता है तो अब जो ये प्रसंग चल रहा है कि आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उसकी जो गति होती है वो सूक्ष्म शरीर के आधार पर होती है और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और ये जो प्रश्न उत्तर है इससे ये सिद्ध हुआ ठीक है आगे चलते हैं दूसरे सूत्र की भूमिका में इन्होंने कहा गच्छतु तावत अपर देह प्राप्त हो सूक्ष्म देह संयुक्त आत्मा ठीक है दूसरे देश की प्राप्ति के लिए आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में जुड़ करके जाता हूं यानी आत्मा अकेला नहीं जाता है आत्मा अकेला नहीं जाता है उसमें चरक संहिता के अंदर भी आता है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो जाता है मनोजवो देह मुपैती देहात मन के वेग से एक देह से दूसरे देह में आत्मा जाता है अर्थात तो उस सबसे भी ये प्रतीत होता है जो हम दूसरी भी चर्चा करते रहे कि आत्मा स्वयं गति करके नहीं जा सकता आत्मा चेतन है आत्मा के कारण से शरीर इंद्रियों आदि में गति होती है लेकिन बिना इन करणों के वो स्वयं गति करके चला जाए ऐसा उसकी सामर्थ्य नहीं है जीवात्मा की इन साधनों के माध्यम से वो जा सकता है तो आत्मा स्वयं गति नहीं करता है मन के माध्यम से मन को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कह लीजिए या तो ये जो अभी प्रसंग चल रहा है इसके माध्यम से वो जाता है तो अब ये पूछ रहे हैं कि ठीक है जाता है सूक्ष्म शरीर से युक्त हो के कितु कथम ही सूक्ष्म देहो अपशब्दे न उगता यह जो पिछले सूत्र में इन्होंने वचन दिया था आपो ही अत्र सूक्ष्म शरीर लिंगम ये तो नीचे हो गया पंचमयाम आहुत आपह पुरुष वचसो भवंती जो पांचवी आहुति दी जाती है उसमें आपह पुरुष के नाम से कहा जाने लगता है तो जो पांचवी आहुति है वो आप इस शब्द से कही गई है तो बोले सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है लेकिन ये जो सूक्ष्म देह है ये आप शब्द से यहाँ कैसे कहा गया है यहाँ तो आपह शब्द है और जल का वाचक प्रतीत होता है तो उससे सूक्ष्म शरीर का ग्रहण क्यों करते हैं तो सूक्ष्म देह आप शब्द उक्तो यावत् सर्व अपनी देहे जातम जब पूरा का पूरा शरीर ही त्रिवृतमय है यानी पृथ्वी आपस तेज संभव तीन महाभूतों की प्रधानता से इनसे बना हुआ है तो केवल जल का ही यहां पर शब्द प्रयोग क्यों किया गया आप क्यों किया गया इस विषय में उत्तर दे रहे हैं तो दूसरा सूत्र है त्रयात्मकवाद तु त्रयात्मक होने से त्रयात्मकवादअपी यात्मक होने पर भी किसके सूक्ष्म देह से त्रियात्मकवादी सो अपशब्दे न उच्यते तीनों मां हैं लेकिन फिर भी अपशब्द से कहा जाता है क्यों तो उसका उत्तर है भूयस्वात्म भूयस्वाद तहुल्या स्थूल शरीरम पार्थिव उच्यते तथा त्र पार्थिव भाग, भाग बाहुल्या तस्मात् दोष जैसे कि स्थूल शरीर पार्थिव कहा जाता है क्योंकि उसमें पृथ्वी भाग की बहुलता है इसलिए कोई दोष नहीं होता भले ही दूसरे महाभूतें ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में आपकी प्रधानता है ये इन्होंने वचन में लिखा है अब आप का मतलब यदि हम महाभूत लेंगे तो वो तो वहां घटेगा नहीं सूक्ष्म शरीर में क्योंकि वो होता ही नहीं है अब आप से अगर उसकी हम संगति लगाएंगे तो उसकी आप बाहुल्य इसलिए कि यहां पर आपकी गत धातु से हम कर सकते हैं गत्यर्थक धातु है और वो जैसे जल तरल होता है और वो कहीं भी आसानी से बह जाता है गति करता है नीचे चला जाता है चंचलता चलाए मानता उसमें रहती है और ये गत्यर्थक रूप से सूक्ष्म शरीर को आपह शब्द से प्रतीकात्मक कहा गया होगा उसमें चूंकि गति की बहुलता होती है बहुत तो जी से गति कर जाता है इधर उधर चला जाता है इसलिए उसको आपह शब्द से कहा गया होगा कर्म की बहुलता से द्रव्य की बहुलता से तो विचारणीय बात हो गई यहां पर हम यदि आपह का मतलब आप महाभूत लें जल लें और उसकी वहां पर प्रधानता होती है तो महाभूत तो वहां रहते ही नहीं ये तो स्पष्ट है ओके okay. सूक्ष्म शरीर को आपा क्यों कहा गया जबकि यहां पर ये त्रयात्मक है तीनों की प्रधानता है तो भूतों की दृष्टि से तो शरीर की प्रधानता है सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से तो वहां पांच सूक्ष्म भूत हैं पांचों हैं लेकिन आप शब्द से यदि वहां सूक्ष्म शरीर ही कहा जा रहा है तो गत्यर्थक मान करके हम गति के रूप में उसको हम ग्रहण कर सकते हैं प्रतीक के रूप में योगी अर्थ लेते हुए तो आगे कह रहे हैं तीसरे सूत्र की भूमिका पुनस्तव देहांतर प्राप्त हो प्रकृतम सूक्ष्म देह गमनम पोषये इसी को कि देहांतर की प्राप्ति में सूक्ष्म शरीर जो प्रकरणस्थ सूक्ष्म शरीर है उसकी पुष्टि के लिए ही एक और सूत्र बनाया जा रहा है सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है इसकी पुष्टि के लिए तो तीसरा सूत्र है प्राण गतिश्चर प्राणों की गति के कथन से भी उपनिषदों में प्राण की गति का कथन मिल रहा है तो प्राणों की गति के कथन से भी ये पता लगता है कि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ में जाता है तो प्रसंग वो है कि जब आत्मा शरीर से बाहर निकलता है तो मुख्य प्राण निकलता है साथ में उत्क्रमण करता है मुख्य प्राण निकलता है तो अन्य इंद्रिया भी अन्य प्राण भी ऊपर उठते हैं तो प्राण की गति तो वहां पर कही गई है इसके साथ साथ एक सिद्धांत ये मान करके चल रहे हैं कि प्राण अपने आप गति नहीं करते उनको आश्रय चाहिए और वो आश्रय सूक्ष्म शरीर के रूप में सूक्ष्म भूतों के रूप में मिलेगा तो चूंकि प्राणों की गति कही गई है आत्मा की गति होगी नहीं प्राण की अपने आप में गति नहीं होगी लेकिन उसकी गति है इसका मतलब है कि वहां सूक्ष्म शरीर तो है जो उसको ले जाने वाला है जैसे हम किसी मनुष्य की गति कहें कि देखो ये 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है यह मनुष्य अब तो हमें पता है कि एक मनुष्य की इतनी गति नहीं होती है इस तरह से नहीं जा सकता है दौड़ेगा अभी तो कितना दौड़ेगा लंबी यात्रा के लिए कहीं इतनी गति से आ रहा है तो हमें पता है चूंकि बिना साधनों के ये नहीं कर सकता तो जब गति कही गई है तो इससे हमारे को स्वतः ही सिद्ध हो जाता है अनुमान से ही हमें पता लग जाता है कि कोई ना कोई वाहन तो इसके पास में है जो वो इस गति से आया है तो प्राणों की गति उपनिषद में कही गई है प्राण अपने आप गति करते नहीं है तो इससे पता लगता है कि सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म भूत साथ में है इस शैली से यहां पर इन्होंने उत्तर दिया प्राण गतिश्चय प्राण की गति जो शास्त्र में कही गई है उससे भी सिद्ध होता है कि ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरे शरीरों में जाता है वाच्य देखिए प्राण गतिर सूक्ष्म देहस्य गम्य मानत्व सिद्ध थी शास्त्र में प्राण की गति कहे जाने से भी सूक्ष्म शरीर के अपर जन्म में दूसरे जन्म में गम्य को सिद्ध करता है कैसे यथो ही प्राणों न खलु आधारम अंतरे प्राण बिना किसी आधार के रहता नहीं है अपने आप में प्राण नहीं रहेगा शरीरादि हैं तो फिर वहां पर प्राण की स्थिति रह सकती है लेकिन प्राण अपने आप में नहीं रहता है उसको आश्रय चाहिए आगे प्राणा प्राणानाम आयतनम प्राणों का आयतन आधार ये सूक्ष्म देह है और प्राण गति से और उपनिषद में प्राणों की गति तो बताई गई है तो बृहधारण उपनिषद का यह वचन दिया है तम उत्क्रामंतम प्राणों अनुत्क्रामंति उस आत्मा के उत्क्रमित होते हुए शरीर से बाहर निकलते हुए प्राण भी उसके पीछे पीछे जाता है मुख्य प्राण और प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंति और मुख्य प्राण के निकल जाने पर निकलते हुए उसके साथ साथ बाकी इंद्रियां भी निकल करके जाती हैं तो तस्मात सूक्ष्म देह पुनर्जन्मनी गचती इसलिए मरने के बाद आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर भी जाता है आगे अब जब यहां पर सूक्ष्म शरीर के जाने की बात कही गई तो उससे इससे संबंधित कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं उसमें लगता है कि ये तो किसी और की गति कही जा रही है इंद्रिया कहीं और जा रही हैं तो उस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए वचनों को स्पष्ट करने के लिए सूत्र बनाया है चौथा सूत्र अग्नि गति श्रुते इति चेत न भाक बोले जो अग्नि की श्रुति है तो अग्नि आदियों की श्रुति का मतलब है अग्निम बाघ अति ये जो वचन आता है कि मर मर जाता है तो वाणी कहां चली जाती है अग्नि में चली जाती है तो वाणी अग्नि में चली गई यहां सूक्ष्म शरीर और वो सब तो कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अग्नि आदि गति अग्नि आदि में जो गति गति का मतलब यहां पर है लय उसमें विलीन हो जाना ये जो श्रुति है ऐसा कोई कहे तो बोले नहीं ये उस तरह से नहीं समझना चाहिए भाग तत्व तो गौण कथन है ये वास्तविक कथन नहीं है तो भाष्य में इसी को खोला है। इन्होंने उप्रधारण्य का वचन दिया यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाघ इसको शुद्ध कर लीजिए। अग्नि जो लिखा हुआ है अग्निर लिखा हुआ है यहाँ पर अग्निम बिंदी लगा लीजिए रेखा जो आगे दे रखी है इसको हटा लीजिए और वा के ऊपर जो रेफ है उसको भी हटा लीजिए अग्निम बाघ वातम प्राणहा और भी बातें कही गई है वहां पर लेकिन संकेत में ही उन्होंने कहा कि वाणी कहां जाती है वो अग्नि में चली जाती है और प्राण कहां जाता है वो वा, वात में चला जाता है वायु में चला जाता है तो ये जो कथन है लय का कि वो कहां चले जाते हैं मृत्यु के बाद में तो उसको उद्धत करते हुए कह रहे हैं मरण काले वाघादय प्राणा वाणी आदि जो प्राण है ये अग्नि आदि देवान प्रति गच्छंती श्रुतिरपी अस्ती अग्नि आदि देवों के प्रति चले जाते हैं पुनः कथम प्राणा अपरदेह प्राप्तो जीवात्मना जीवात्मा सह गचंती संगत छते आपने ये कहा कि प्राण आत्मा के साथ साथ जाते हैं दूसरे शरीर में तो यहां तो ये यह लिखा हुआ है कि प्राण प्राणों में से वाक है जो अग्नि में चला जाता है और प्राण वायु में चला जाता है तो प्राण आत्मा के साथ कहाँ जाएंगे वो तो यहां इनमें चले गए हैं तो परस्पर विरुद्ध कथन प्रतीत होता है तो इति चेद उच्चेता तरी नाच्यम का, का कि ये आप ऐसे मत कहिए कि कही गलत लिखा हुआ है क्यों? तो इसकी क्या संगति है तो भागतत्वाद भागतम गौणम ही प्राणा नाम अग्नि प्राणों का अग्नि आदि के प्रति जो गमन यहां पर कहा गया ये है यह गौण कथन है वास्तविक कथन नहीं है ग्रच्य जैसा कि वहां पर कहा गया है अब यह मुख्य कथन है यह गौण कथन है इसका निर्णय कैसे होगा कोई कहने लगे नहीं ये तो मुख्य कथन है हम इसको मुख्य मान ले वास्तव में ऐसा ही होता है कोई कह नहीं ये तो गौण कथन है प्रतीकात्मक है तो कैसे पता लगेगा कुछ हेतु देना पड़ेगा तो उसके लिए यथस्त वह उच्च उच्चते वहां देखो ये एक बात और कही गई है क्या औषधिर लोमानी वनस्पतिन के शाह ये जो ऊपर वचन दिया गया था उसी का ही अगला भाग है ये कि रोए कहां चले जाते हैं औषधियों में चले जाते हैं वनस्पति ये जो औषधि का मतलब क्या हुआ औषध है फल पाक फल के पकने पे जो समाप्त हो जाते हैं उनको औषधि कहते हैं नहीं गेहूं जो चावल चना आदि एक बार फल दे दिया और बस समाप्त हो गए वो औषधि कहलाते हैं तो रोम कहां से उनकी तरफ चले जाते हैं और वनस्पति इनकेशा और बाल कहां चले जाते हैं वनस्पतियों में फल वनस्पति जो फल वाली होती है उनको वनस्पति कहते हैं यानी पुष्प नहीं आते जिनमें सीधे फल आते हैं जैसे कि वट हो गया पीपल हो गया वूलर हो गया इनके पुष्प नहीं आते हैं सीधे फल आते हैं दिखते नहीं है यानी तो कहा कि देखो ये भी तो कथन वहां पर किया गया है जबकि हम वहां देखते हैं कि इसके रोम हैं वो वहीं पर ही जल जाते हैं नष्ट हो जाते हैं केश वहीं पर ही जल जाते हैं अंतिम संस्कार में दाह संस्कार में तो ये जो जाने का कथन किया जा रहा है ये केवल गौण कथन है ये जैसे रोए हैं हमारे शरीर पर उगे हुए हैं शरीर पर रोए हैं रोए मतलब तो है मुलायम बाल हैं और केश मतलब है बड़े बाल हैं जो हमारे सिर आदि पर होते हैं तो इस धरती पर कैसे जैसे धरती पर औषधियां मतलब ये जो गेहूं चावल आदि होते हैं ये धरती पर ऐसे हैं जैसे हमारे शरीर पर रोए हैं और धरती पर वनस्पतियां यानी बड़े वृक्ष कैसे हैं जैसे हमारे शरीर पर बाल हैं बड़े बड़े ठीक है उस दृष्टि से सामने हैं बोले बस ये इनमें चले जाते हैं ये गौण कथन है वास्तव में कोई यहां से वहां चल, थोड़ा चल जाते हैं ये इसी तरह से ये जो इत्यादि कथन है ये गौण कथन है यहां पर वास्तव में वहां नहीं जाते प्राण आदि तो आत्मा के साथ ही जाते हैं तो केश लोम नाम वनस्पतिषधि प्रतिगमनम अपीत प्रतिपादितम बोले केश और का, लोमों का वनस्पति और औषधियों के प्रतिगमन भी तो यहां पर प्रतिपादित किया गया है इतितु गौणमति को पूरा कर लीजिए तद गौणम तू स्पष्टम है और ये गौण कथन है यहां इन दो चीजों में हम स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि रोएं और बाल इनमें नहीं जाते हैं औषधि वनस्पति में नहीं जाते गौण कथन है तत्सनियोगे न अग्नि आदि प्रति प्राणा नाम गमनमें गौणम एवं मंतव्यम तो जैसे यहां गौण है ऐसे बाकी सारा भी गौण कथन ही माना जाना चाहिए इसमें साथ में प्रश्न उठता है कि फिर ये गौण कथन किया क्यों गया है ये मुख्य कथन तो वास्तव में वो चीजें वहां जाती हैं मिल जाती हैं तो वो कथन ठीक है जब कहते हैं कि ये तो गौण कथन किया गया है तो ये गौण कथन क्यों किया गया उसका कोई प्रयोजन तो होगा गौण कथन क्यों किया तो उसके लिए एक संगति वहां पर है कि अंत में जो वहां पर कहा गया इस प्रसंग के अंत में फिर कर्म की चर्चा उठाइए कि साथ में कौन जाता है कर्म जाता है कर्म जाते हैं और कर्म के अनुसार वहां पर लिखा है पुण्यो वै पुण्य न कर्मणा भवती पाप पापे पुण्य कर्मों से वो अच्छी स्थितियों में जाता है गलत पाप कर्मों से वो गलत स्थितियों में जाता है अर्थात इस पूरे अनुच्छेद का कथन मुख्य कथ्य क्या है जो अंत में सार दिया कि कर्म समाज साथ में जाते हैं हम सोचे कि हमारा शरीर साथ में जाता है हमारी इंद्रियां साथ में जाएंगी हमारे जो जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया इतना खिला पिला के बड़ा किया ग़ारी, इतनी सुरक्षा की है ये हमारे साथ जाते हैं तो कह रहे हैं कि ये सब यहीं रह जाने वाले ये किस रोए में रोए कहां जाते हैं वनस्पति में और ये नहीं मतलब है हमारे कहने का हम इतना मतलब है कि ये यही रह जाते हैं ये हमारे साथ में अगले जन्म में नहीं जाते हैं इनका अगले जन्म से कोई लेना देना नहीं है ये तो इस जन्म के लिए थे बस इसके बाद में समाप्त इनका हमारे से अब कोई संबंध नहीं है मिल जाएंगे ऐसी भूमि में अपनी अपनी जगह का, अपने कारणों में विलीन हो जाएंगे इसलिए यह गौण कथन किया केवल इतना बताने के लिए कि साथ में नहीं जाते यहीं पर ही रह जाते हैं कर्म साथ में जाता है इस पूरे प्रसंग से हम देख सकते हैं तो ये मुख्य कथन नहीं है गौण कथन है तो इसको कहकर के कहना चाहते हैं कि प्राण आदि तो हमारे साथ में जाते हैं दूसरे शरीर में आगे अब इसी में वो और भी प्रश्न कर रहा है कि भई आप ये जो बातें कह रहे हो वहां आपह का आपने कहा उसको पांचवीं आहुति में आपह कहा पुरुष वचस्व होता है उसी प्रसंग से एक प्रश्न और खड़ा कर रहा है पांचवा सूत्र है प्रथमे अश्रवणाद इति चेत न ता उपपत् तो प्रथमे प्रथमे मतलब प्रथमे पहली आहुति में वहां पर पांच आहुतियां कही गई थी उस प्रसंग में पांच आहुतियां थी पांच के लिए कही गई थी यानी पांच अग्नियां हैं और पांच आहुतियां हैं तो पहली आहुति द्व्यूलोक में कही गई थी और उसमें श्रद्धा की आहुति कही गई थी श्रद्धा और श्रद्धा तो भावनात्मक है अंत में जा करके बोले आप है हाँ, तो जो ये जो आहुतियां डाली गई हैं ये इसके बाद में जो आत्मा जाती है कहां, कहां कहां कहां तो बोले उसके अंदर ये श्रद्धा का क्या मतलब है इसका सूक्ष्म शरीर से क्या लेना देना है यहां जो श्रद्धा शब्द पढ़ा हुआ है तो प्रथमे आश्रवणात ये जो पहली आहुति है उसमें तो जल का यानी सूक्ष्म शरीर का कोई कथन ही नहीं है वहां तो श्रद्धा का कथन है इति चेत यदि कोई ऐसा कहे तो न ताव ही उपपत्ति है तो वहां पर उसी को आपह को ही ये ठीक नहीं है क्योंकि वहां जो आप ही वहां श्रद्धा शब्द से कहा गया है जो श्रद्धा पढ़ा गया है पहली आहूति श्रद्धा की बताई गई उससे उस आपह को ही कहा गया है ये इनका उत्तर है अब भाष्य देखिए उत्कृष्ट द्यूलोकाख्य अग्नऊक्ष्म देहवाची नाम अपाम अश्रवणम अस्थि उत्कृष्ट द्यूलोक में द्व्यूलोक मतलब जो ऊपर का है प्रकाशित लोक है उसमें तो उत्कृष्ट द्यूलोक नाम की जो अग्नि है अग्नि में आहुति दी जाएगी और यहां अग्नि क्या है उत्कृष्ट द्विलोक है वो ही अग्नि है यहाँ पर उसमें सूक्ष्म देहवाची अपो की अपों का वहां आश्रमण है क्योंकि वहां वो कहा नहीं गया है वहां तो श्रद्धा शब्द कहा गया है तो उस वचन को यहाँ पर अब दे रहे हैं छंदो उपनिषद का है असौ वाहको गौतम अग्नि हे गौतम वो वाला जो लोक है यानी ये जो प्रकाशित है, लोक है लोकलोकांतर वो द्व्यूलोक ये भी एक अग्नि है तस्मिन एक तस्मि अग्नऊवाहा श्रद्धा जुवती इस अग्नि में देवता लोक श्रद्धा की आहुति देते ये जो वचन है, तो दुलोक तो अग्नि हो गई एक प्रकार की और श्रद्धा की आहुति दी गई वहां पर तो नहि अत्र आहुत आप श्रूयते यहाँ पर आप जो पीछे वचन था वो तो यहाँ सुना ही नहीं जा रहा है श्रद्धा है शब्द यहाँ तो किंतु श्रद्धा श्रूयते श्रद्धा शब्द वहां पर है तस्मात आप एवं न सी तरी ता सह परिश्वक्त जीवात्मो देहांत प्रसंगो नोप जब वहां पर आपा शब्द है ही नहीं तो उस आपह यानी सूक्ष्म शरीर के साथ में लिपटा हुआ जीवात्मा देहांतर में जाता है ये स्थिति नहीं होता है क्योंकि ये प्रसंग देहांत गमन का है तो बोले वहां तो आपह कहा गया है सूक्ष्म शरीर तो कहा ही नहीं गया है इति चेत उच्चेता तरही अगर कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर दे रहे हैं नहीं वो वक्तव्य ऐसे मत नहीं कहना चाहिए कुतः क्यों नहीं कहना चाहिए यथोहिता तो आप एवं खलु श्रद्धा शब्द से वाच्य उपपत्यन्ते क्योंकि वहां जो श्रद्धा शब्द पढ़ा गया है उससे इस आपा यानी इस सूक्ष्म शरीर का ही ग्रहण होता है उपसंघारे खलु उक्तम क्योंकि वहां पर उपसंहार में इसी को कहा गया है इसी पंचम्याम आहूत आप पुरुष वचसो भवन पांचवी आहूति में यही आप पुरुष वचन में हो जाता है तो ये जो चलता जा रहा है नाम श्रद्धा है लेकिन वो चलते चलते अन्य चीजों के नाम आते गए हैं और क्रमशः वो कथन किया गए और श्रद्धा शब्दों अपाम पर्याय्धा शब्द आप का भी पर्याय है जलों का भी पर्याय है वैसे श्रद्धा का दूसरा अर्थ होता है आस्तिकता है किसी विषय में विश्वास हो जाना है अंदर से स्वीकार्यता है आदर पूर्वक स्वीकार्यता उसको श्रद्धा बोल देते हैं सत्य को स्वीकार करता है जब पता है कि यह सत्य है तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है उसी को उसको स्वीकार कर लेता है श्रद्धा हुआ सत्य के प्रति तो लेकिन बोले श्रद्धा शब्द से आपह का भी अर्थ निकलता है जैसा कि इन्होंने ये तैतरीय ब्राह्मण का वचन दिया उक्तम ही अन्यत्र श्रद्धा व आपह श्रद्धा व आपह ये जो श्रद्धा क्या है आपह ये जल ही यानी सूक्ष्म शरीर ही श्रद्धा और आपह को यहां पर एक जैसा मान करके कथन किया गया तो इसी तरह से जो पहली आहूति श्रद्धा की दी जाएगी उसका मतलब भी वहां पर आपह ग्रहण कर सकते हैं श्रद्धा का मतलब कोई मानसिक भाव है और सूक्ष्म शरीर तो द्रव्य है ये तो गुण है तो इस तरह से वो उसकी संगति नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए इसकी आपस में संगति है आगे अब ये जो सूक्ष्म शरीर है इससे संबंधित ये तो चीजें हो गई लेकिन चूंकि सिद्धांती ने यह कहा था कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में देहांतर में जाता है प्राणों के साथ में जाता है तो बोले ठीक है ये सूक्ष्म शरीर जल और इन सब का नाम तो आ गया लेकिन आत्मा जाता है आत्मा का नाम थोड़ा न लिखा है यहां पर कहीं वो जाते हैं लेकिन आत्मा जाता है ये तो वहां पर कथन नहीं किया गया तो इस ढंग से प्रश्न किया जा रहा है उसका उत्तर दे रहे हैं छठे सूत्र में प्रश्न भी है और उत्तर भी है इति अश्रुतत्वाद न कारिणाम प्रतीत है कोई कहे आत्मा का तो वहां पर अश्रवण है आत्मा शब्द तो आया ही नहीं है तो अब क्यों ऐसा कह रहे हो कि ये सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जाता है तो ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है क्यों क्योंकि इष्टादिकारीणाम प्रतीत है इष्ट आदि कार्यों की करने वाले की वहां पर उन वचनों में प्रतीति हो रही है इष्ट का मतलब है यागादी जो होते हैं इष्टियां होती है किसी विशेष प्रयोजन से कुछ यागादी कर्म किए जाते हैं होम किए जाते हैं और आदि से वहां पर आपूर्ति का भी है जो हम दान आदि देते हैं सहयोग करते हैं कुआं बनवाते हैं धर्मशाला बनवा देते हैं चिकित्सालय बनवा देते हैं ऐसे जो कार्य हैं वो आपूर्त कहलाते हैं शिक्षा के लिए व्यवस्था करती तो इष्ट और आपूर्त तो बोले ये वहां पर उसको करने वालों का कथन किया गया है तो इनको करने वाला कौन है सीधे आत्मा शब्द नहीं है लेकिन ये चीजें की जा रही हैं वो सारा वर्णन वहां आ रहा है इसका मतलब है आत्मा तो वहां पर जुड़ ही गया है क्योंकि आत्मा ही इन सब कार्यों को करता है जड़ वस्तुएं तो इनको करेंगी नहीं तो इस तरह से इन्होंने समाधान किया भाष्य देखिए अब तो रंगथी प्रकरणे अपाम श्रवणम न तो जीव ये जो रंगति यानी गमन प्रकरण है जो पहले सूत्र में रंगति शब्द आया था इस प्रकरण में चलो अपों का तो आपों का तो श्रवण है शा, शास्त्र में वचन मिल रहे हैं न तो जीव से लेकिन जीवात्मा का तो वहां कोई वचन आया ही नहीं है उस पंक्ति, उन पंक्तियों में तस्य अश्रुतत्वम खलु वो तो सुनाई नहीं जा रहा है वहां पर जीवात्मा तस्मात् सूक्ष्मदेह वाचीनी भी अदभी सह परिश्वक्त सदेहातरम गेत कल्पेत है इस आधार पर कोई कहने लगे चूंकि आत्मा का यहां पर उल्लेख नहीं है इसलिए सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा जाता है जुड़ करके उससे लिपट करके ये कथन ठीक नहीं है ऐसा कोई आक्षेप करे तो उसके लिए उत्तर है न इष्टाधिकारी नाम प्रतीत है बोले न न, न सम्यक ये कथन ठीक नहीं है आपने निष्कर्ष ठीक नहीं निकाला क्यों ये तो ही इष्टापूर्ताधिकारी नाम जीवात्मा तत्र स्पष्टा विद्य थे तो इष्ट और आपूर्त को करते हैं परोपकार का कार्य करते हैं ऐसी जीवात्माओं की प्रतीति वहाँ पर हो रही है साक्षात कथन तो नहीं है ये ठीक बात है लेकिन जो वर्णन किया गया है इससे आत्मा के अस्तित्व का वहां पर हमें पता लग जाता है कि आत्मा से संबंधित कोई बात कही जा रही है तो उस वचन को यहां पर दे रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रसंग था पीछे वाला वो छंदोग्य उपनिषद का पांच नौ एक है और ये जो अभी वचन दे रहे हैं ये छंदोग्य पांच दस तीन चार है तो पांच नौ का था ये पांच दस का है उसी से ही आगे का है उसी प्रसंग में है तो वचन क्या दिया अथमे ग्रामे इपूर्ते दत्तम उपासते, उपासते। गांव में यानी बस्तियों में जो लोग इष्ट और आपूर्त दत्तम देना ये हमें देना चाहिए याग करने चाहिए प्रोप करके कार्य करने चाहिए इस तरह से जो देना चाहते हैं जो देते हैं ये जिनका सिद्धांत है उपासते, यानी उसमें लीन रहते हैं तत्पर रहते हैं इन परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं जो लोग इन अच्छे कार्यों को लगे रहते हैं वो धूमम अभिसंभवंती वो कहां उत्पन्न होते हैं धुए में उत्पन्न होते हैं। अभी धुआ निंदित अर्थ के अंदर आएगा यह वास्तव में यह निंदा ही की जा रही है ये, ये सारे पुण्य कार्य हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्ति की दृष्टि से नीचा निचला माना जाता है तो धूमम अभी संभव धूम का मतलब वहां पर मंद ज्योति होती है एक तो पूरा प्रकाश हो वो तो प्रकाश वह ही और धुआं हो कोहरा हो तो क्या है मंद प्रकाश होता है तो वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पूरा प्रकाश नहीं है अर्थात पुण्य कर्मों को करते हुए केवल उतने ही मात्र से हम शुद्ध ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते उसके लिए बुद्धि विवेक विवेचना ये सब करने आवश्यक हैं। है और तात्पर्य यहां है उपनिषत्कार का क्योंकि तो बहुत से लोग दुनिया में मिलते हैं बोले जी हम तो बस परोपकार सेवा ही सबसे बड़ी चीज है सेवा करेंगे बस सेवा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है सेवा परम धर्म है और उसके आगे वो कुछ नहीं सोचते और उनको कहें कि भाई कोई आप ध्यान कीजिए कुछ अध्ययन कीजिए कोई समझ है आत्मा परमात्मा की बात नहीं जी बस हमारे को तो बता रखा है सेवा सबसे बड़ी चीज है बस उसके आगे कुछ नहीं बोले क्या करना है न पोथी पढ़ पढ़ के इनको पढ़ पढ़ करके होना क्या है तो बस सेवा ही तो करनी है सेवा से ही सब कुछ हो जाएगा जीवन का उद्वार सेवा से इस स्तर पर जो सेवा में लगे हुए हैं सेवा में ही लीन रहते हैं उसी को सब कुछ समझते हैं उनकी ये गति है कि धूमम अभिसंभव वो धुएं में उत्पन्न हो जाते हैं और आगे कहां जाते हैं धुआं तो रात्रि में धुएं से वो रात्रि में जाते हैं दिन में नहीं जाते रात्रि में जाते हैं यानी ये अंधकार पक्ष है उज्जवल पक्ष नहीं है ये मुक्ति वाला पक्ष नहीं है मुक्ति वाला पक्ष नहीं है ये उनके लिए है जो इन कर्मों को करते हुए उससे राग से युक्त होकर के करते हैं ज्ञान नहीं होता है वास्तविकता ये होना यह चाहिए कि पुण्य कर्म करते हुए उससे हमारे अंदर विवेक आ जाना चाहिए हम केवल पुण्य कर्मों तक ही अटक करके ना रह जाए होना तो ये चाहिए था पुण्य पुण्यकर्म तो हमारे अंदर की पवित्रता के साधन बनते हैं अंत्यकरण की पवित्रता के साधन के रूप में बनते हैं क्यों उसमें हम त्याग करते हैं दूसरे के लिए सेवा करते हैं दूसरे को हम अपने जैसा समझते हैं दया का भाव है कृतज्ञता का भाव है स्नेह का भाव है ये जो उदात भावनाएं है ये आनी थी पुण्यकर्म का तो प्रयोजन ये था और कुछ हमारा संचय पुण्य हो जाएगा तो आगे फिर फल मिल जाएगा लेकिन जो इसी में ही अपनी कृतकृत्यता समझता है कि मैं जितना पुण्य करूंगा उतना मेरे को भाग्य अच्छा बनेगा और मेरे को अच्छे अच्छे शरीर अच्छे सुख सुविधाएं मिलेंगी अब ये जो वहां अटक गया है ये यहां अविद्या है क्योंकि वो अगले जन्मों में अच्छा शरीर अच्छा धन अच्छे भोग के साधन उसी में ही जीवन की कृतकृत्यता संपूर्ण तृप्ति समझ रहा है ये अविद्या है उसकी वो तो वहीं पर ही अटका वार जाएगा और इसके आगे वो बहुत सारा उन्होंने बताया कि वो पक्ष में जाता है तो शुक्ल पक्ष में नहीं जाता कृष्ण पक्ष में जाता है और आयन है उत्तरायण और दक्षिणायन तो उसमें किस में जाता है दक्षिणायन में जाता है उत्तरायण में नहीं जाता ये सब प्रतीकात्मक कथन है उसकी जो गति होगी वो अंधकार में और ऐसी चीजों के अविद्या है वहां पर विद्यमान तो उसी प्रसंग में इन्होंने फिर कहा था पितृलोक में जाता है स्वर्गलोक में नहीं जाता पितृलोक में जाता है पृथिलोकात आकाशम पृथिलोक से आकाश में आकाशात चंद्रमसम आकाश से चंद्रमा में जाता है चंद्रमा मतलब वहां पर हो गया जिसमें आह्लाद होता है प्रसन्नता होती है सुख होता है विशेष होता है ऐसे लोक में एश है सोमो राजा वहां जो ये होता है वो सोम राजा है सोम शब्द यहां पर आ गया अत्र सोमो राजा स एव यह पूर्वत्र सोमो राजा यहां भी ये जो सोम राजा है वो कौन सा है जो पहले भी सोम राजा कहा गया था पहले कहां पर जो छादो का पिछले वचन हमने देखा था पांच चार वाला क्या है वो तस्मिन ए तस्मिन अग्नौ देवा श्रद्धा जुवती इस अग्नि में ये जो द्विकवागली अग्नि है इसमें श्रद्धा की आहुति देते हैं तस्या आहुते सोमो राजा संभवती जब द्विलोक में श्रद्धा की आहुति देते हैं तो उसमें सोम राजा उत्पन्न हो जाता है तो यहां भी सोमराजा कहा गया और वहां भी सोम राजा कहा गया दोनों की वहां समानता आ रही है एवं प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम सूक्ष्म देहवाचिनी भी अदभी जीवात्मा देहांतरम गति इन प्रश्न आदि से हमें पता लग जाता है कि सूक्ष्मी वाची, वाची जो अद, अद, आपा है अद, जल है उनके साथ जीवात्मा देहांतर में जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है तो सूत्र में जो इन्होंने कहा था इष्टादि कार्यम प्रतीत है इष्ट को करने वाले की यहां पर प्रतीति हो रही है क्योंकि ये जो सारा इष्टापूर्त का कहा गया है तो, तो आत्मा ही करेगा चेतन ही कर सकता है जड़ करेगा नहीं तो लक्षण से हमें लिंग से परोक्ष रूप से ये पता लग जाता है कि यहाँ आत्मा तो है सीधे है उसी की गति कही जाएगी आगे अब और फिर एक प्रश्न उठा रहे हैं उसका फिर समाधान करेंगे तो सातवें सूत्र की भूमिका है तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्व आपत्यते बोले जीवात्मा जब वहां जाता है तो, तो देवताओं का खाना बन जाता है वो तो देवताओं का अन्न जैसे हम अन्न को खाते हैं वो तो देवताओं का भोज्य पदार्थ बन जाता है उसको कुछ निंदित अर्थ में बोल रहे हैं जैसे कि मछली मछली का भोजन बन जाती है कोई तो मछली बड़ी हो रही है बड़ी प्रसन्न हो रही है कि मैं बड़ी हो रही हूँ और आ करके वो तो भोजन बन रही है दूसरे का और क्या हुआ तो ऐसे इसने पुण्यकर्म किए ये किया वो आहूति दी और वहां चंद्र में गए और भोजन किसका बन गए देवताओं का तो खुद का क्या हुआ दूसरे के बन गए खुद का क्या हुआ प्रश्न उठा रहा है पूर्व पक्षी तो तत्रगतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्व आपत्त्य देवताओं के अन्न भोजन के रूप में आ जाते हैं, कैसे तो वही चांदोग्य का वहां का वचन दिया इन्होंने पांच दस चार का है ऐश है सोमो राजा तद देवानाम अन्नम ये जो सोम राजा है पीछे जो हमने उल्लेख किया ना सोमो, सोमो राजा तो उसके आगे कहते हैं ये जो सोम है ये देवताओं का अन्न है तम देवा भक्षायती देव लोग उसको खाते हैं तो समाप्त तो बस ये हुआ क्या मिला क्या जैसे कि आजकल लोग बाग पशुओं को खूब खिलाते हैं पिलाते हैं जैसे कि उनकी बहुत सेवा कर रहे हो ठीक है दूध आदि निकालते हैं वही क्या अलग बात है उसको वो भी सुखी रहते हैं लेकिन पुष्ट कर रहे हैं तरह तरह के खूब विशेष दे रहे हैं इतनी सुविधा है उनको वातानुकूलन में रखा हुआ है और ये और वो वो सब करके बोले बड़े पुष्ट हो रहे होना क्या है वो तो उसको खा जाएंगे मार के होगा क्या उससे उनका क्या लाभ है कि भई चलो इतने पुष्ट हो रहे होगा क्या उनका वा? तो ऐसे तो इसमें कह रहे अत्र प्रतिविधि इस विषय में इसका उत्तर दिया जा रहा है कि यहां जो इन लोगों में पहुंचे देवता खाते हैं वहां का ये मतलब नहीं है कि देवता उनको खा जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं होता है तो उसका उत्तर यहां पर अगले सूत्र में दे रहे हैं सातवां सूत्र भागतंबा अनात्मित तथा ही दर्शे बोले ये जो खाने का कथन है ये तो भाग कथन है गौण कथन है वस्तु तो में देवता नहीं खाते हैं। तो सिद्धांती वचन रखेगा कि देवता तो खाते ही नहीं है यहां कहा गया कि देवता उनको खा जाते हैं सोमराजा को वो जो वहां पहुंचता है ऐसी जगह पर ऊंचे स्थान पर तो देवता तो खाते ही नहीं है तो जो अनात्मविद है जो आत्मा को जानते नहीं है अज्ञानता से है, युक्त हैं और फिलिप कर्म में प्रवृत्त है ये उनकी निंदा के लिए कथन किया जा रहा है भाष्य देखिए, वा शब्दों वाक्यालंकार शब्दवत सूत्र में जो भागतम वा ये जो वा शब्द पढ़ा है ये केवल वाक्यालंकार में वा मतलब अथवा आदि अर्थ नहीं है यहां पर अथवा ये अथवा ये, ये, ये ऐसा वा मतलब अथवा जैसे चय भी वाक्यालंकार में आ रहा है बस लिख दिया है वहां पर एक सौंदर्य के लिए एक कर्मिणाम देवान ष्टादि जो करने वाले हैं पुण्य कर्म करने वाले हैं उनका है, देवता उसको खाते हैं देव भक्तत्व देवों का भक्षत्व भक्ष उच्च्यू भक्त गौणम अस्थित गई को गऊ कर लीजिए ये सब जो कथन है ये कौन कथन है अप्रधान कथन है कुथ कैसे अनात्मविवात तेषाम अनात्मविवात उनके अनात्मवित होने से आत्मा को न जानने के कारण से उसी को खोल दिया आत्मज्ञान इन्हें रहितत्वात आत्मज्ञान से जो रहित हैं उनका कर्मणी एव प्रवर्तमानत्वा वो कर्म में ही लगे रहते हैं केवल कर्म ही करते रहते हैं कर्म ही करते रहते हैं उनका उनकी ये गति कही गई है क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा ये कर्म करते रहेंगे कर्म का निषेध नहीं है कर्म तो करने ही है पुण्य लेकिन जो कर्म में ही रथ रह जाता है ज्ञान कर्म और उपासना इन तीनों में से केवल कर्म में ही जो रथ रह गया अच्छे से अच्छे कर्म अच्छे से अच्छे कर्म बस इसी में ही लगा रह गया और इसी में अपना परम कल्याण जो देखता है ये उसने आत्मा को जाना नहीं है अब वैसे तो कोई भी पुण्य कर्म करता है तो अपने लिए करता है उससे उसको सुख मिलेगा इत्यादि जो भावना रहती है आत्मा के लिए ही करता है लेकिन वास्तव में उसने आत्मा को जाना नहीं है क्योंकि उसने ये अभी नहीं जाना कि आत्मा वास्तव में किस तृप्त होता है आत्मा की पूर्ण तृप्ति किससे होती है यह भी उसने जाना नहीं है इस दृष्टि से वो अनात्मा है आत्मा को भी पूरा जाना नहीं है उसने यदि उसने यह जान लिया होता कि आत्मा की तृप्ति आत्मा का संतोष इन भौतिक सुख साधनों में कभी नहीं होता है क्योंकि इनमें दुख मिश्रित है साथ ही साथ में कुछ दुख भी आएंगे बाध्यताएं रहेंगी परतंत्रताएं रहेंगी तब यह भोग भोगे जा सकते हैं सीमाएं रहती है वहां पर तो आत्मा तो वास्तव में दुख रहित सुख चाहता है और वो यहां पर है नहीं तो अगर उसने आत्मा को जान दिया होता कि आत्मा का स्वभाव ये है वो दुख रहित सुख चाहता है तो इन सुखों की प्राप्ति के लिए इन कर्म में कर्मों में ही रत्न नहीं रहता इन्हीं पुण्य कर्मों को करता जाएगा करता जाएगा ये कौन व्यक्ति करेगा जो इसी में अपना परम कल्याण समझ रहा है अपना यानी आत्मा का तो इतने अंश में वो आत्मा का जान नहीं रहा है अभी समझा नहीं है इसीलिए इसी में लगा हुआ है ये एक वेग होता है व्यक्ति में अच्छे लोगों में अच्छी बातें हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इतना वेग हो जाता है कि मैं परोपकार कर दूं कितना से कितना अधिक से अधिक परोपकार कर दूं और बाकी चीजों से सब कौन हो जाएंगे उस परोपकार के लिए वो अपने खाने पीने को छोड़ देगा निद्रा को छोड़ देगा और सब भी उसकी बहुत प्रशंसा करेंगे अब जैसे कोई सामान्य व्यक्ति जो नौकरी पेशा करते हैं अधिक कमाते हैं दुकानें पे, वो पैसा कमाने के लिए अपने भूख प्यास को भूल जाते हैं खाने पीने को भूल जाते हैं निद्रा को भूल जाते हैं शौच आदि को भूल जाते हैं नित्य कर्मों को भूल जाते हैं उसी में लगे रहते हैं कितना त्याग है नहीं है त्याग सामान्य बात थोड़ा है इन सबको छोड़ देना जब उनको उसी में सुखदी करायेगी मेरे इतने पैसे आ जाएंगे तो जैसे सब कुछ हो जाएगा तो यह विद्या है ऐसे ही जो इन कर्मों के पीछे लगे रहते हैं इसी से सब कुछ हो जाएगा वहां भी ये अवित काम कर रही है उनके लिए कहा जा रहा है कि इनको तो देवता खा जाएंगे निंदे के, निंदा के रूप में तो कह रहे हैं ये अनात्म विवाद उनके आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं इसलिए ऐसा कथन है तथा ही दर्शयती जैसा कि देखो उपनिषद में कहा गया तथा ही कर्मिणाम गतिम दर्शयती श्रुति ही श्रुति जो शास्त्र है वो कर्म कर्म करने वालों की गति को बता रहा है इनकी क्या गति होती है अनमित्व उनका अमृतत्व नहीं होता अनमित्व है अमृतत्व को वो प्राप्त नहीं कर सकते उससे नीचे रह जाते हैं अस्थायित्व है उनका क्या है तो उसके लिए ये छांदोगे का वचन दिया तद यदे है कर्मचितो लोकहते जैसे यहां इस संसार में कर्म से जो चित्त हमारा लोक है वो क्षीण हो जाता है हमने कर्म कर करके कपड़े बनाए हमने कर्म कर के मकान बनाया ये सब क्षीण होते हैं ना एक एक दिन उपयोग में आने से क्षीण होते हैं बने नहीं रहते हैं सदा हर चीज क्षीण होती है वाहन है और है सब चीजें तो जैसे ये क्षीण हो जाता है एवम एवं अमुत्र पुण्य चितो लोकह क्षीते जब दूसरे जन्म में भी इसी प्रकार से वो भी क्षीण हो जाता है जब हमने कितने भी पुण्यकर्म किया पुण्यकर्मों को भोगेंगे तो उनको भोगने के बाद में फिर वापस वहीं की वहीं आ जाएंगे बहुत जल्दी शीघ्रता से आगे स के विभूतिम अनुभू पुनरावर्तते है ये, पुनरावर्त ये सोमलोक फिर यहां पर कहा गया उस सोमलोक में वो विभूति का अनुभव करके विशेष प्रकार की सिद्धियां विशेष प्रकार के सुख आदि का अनुभव करके विशेष स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी इतना तो ठीक है पुण्य करत कर्म करते हैं अपनी हानि अपने दुख कष्ट सहन करके भी दूसरों का लाभ करते हैं तो उससे उनको ऊंची स्थितियां तो मिल जाएंगी उस विभूति का अनुभव करके पुनरावर्तते फिर वहीं के वहीं वैसे के वैसे ही हो जाएंगे मुक्ति तो प्राप्त नहीं होगी उनको तस्मात तेवान गौणम एवं उक्तम न मुख्य रूप है कर लीजिए इसको तो इसका देवों का अन्नत्व जो है गौण रूप से कहा गया है क्योंकि वास्तविकता क्या है यथो ही देवाना किमपी भक्षायंती बोले देवता तो खाते ही नहीं है देवता लोग तो खाते ही नहीं है उसके लिए एक वचन दिया इन्होंने न हई देवा अष्नती न पीवंती जो देव लोग होते हैं वो न खाते हैं न पीते हैं देव लोग न खाते हैं न पीते हैं और ऊपर कहा गया था कि तद देवा नाम अन्नम तम देवा थी, देव उसको खाते हैं तो एक तरफ कहा गया कि देव खा, न खाते हैं न पीते हैं तो इन्होंने देवों का मतलब वहां संगति लगाई है कि वास्तव में वो खाते नहीं है तो गौण है ऐसे जो ये वचन है न हवाई देवा अश्नती न पीवंती छोग्य का जो वचन दिया तीन छे एक, ये अलग अलग ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों का है वसु आदित्य आदि जो ब्रह्मचारी थे उनके प्रसंग में यह कहा गया है वहां देव मतलब उन ब्रह्मचारियों को कहा गया है जो तपस्वी हैं तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं न खाते हैं न पीते है? वो यथेष्टम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ना वो अलग आज भी देखो वेदभाष्य के अंदर जो महर्षि ने कहा था कि ब्रह्मचर्य से शुष्क शरीर वाले वो ज्यादा नहीं खाते उस तरह से नहीं खाएंगे कि वो स्थूल हो जाए स्थूल हो रहे हैं तो दिक्कत है वहां पर कुछ ना कुछ तो क्या देवता ना खाते हैं ना पीते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं ना खाते हैं ना पीते हैं। अब इसका दूसरा अर्थ भी है कि भाई यू कुछ भी नहीं खाएंगे तो जियेगे कैसे यू तो खाते पीते हैं लेकिन जैसे सांसारिक व्यक्ति खाता पीता है वो खाता कैसे है? खाते में रस लेता है वो पीता कैसे पीते में रस लेता है वो वो खाते पीते नहीं है वो तो रस लेते हैं वहां पर वो जो उनका खाना पीना है वो रस से युक्त है अगर रस हटा लिया तो अगर रस हटा लिया Grace. तो कहेंगे अगर वो खा भी दिया तो वो क्या कहेंगे बोले खाना खाया अरे क्या खाना खाया है जैसे खाना खाया ही नहीं वो जो जो पेय पीते हैं वो अच्छा नहीं बना मान लो चाय पीते हैं चाय अच्छी नहीं अरे वो चाय थी क्या वो भी चाय पी क्या क्योंकि उनको रस ही नहीं आता है उसके अंदर तो जैसे कि आप वैज्ञानिकों को देखें योगियों को देखें साधकों को देखें यूं तो वो खाते पीते हैं लेकिन वो वास्तव में खाते पीते नहीं है किस तरह से जो राग रागयुक्त है कि भाई इसी को मेरे को रस लेना है इसको बहुत अच्छा करना है और उसमें वो तृप्ति अनुभव करते हैं उसको लक्ष्य बना करके चलते हैं ऐसा खाना पीना देव लोग नहीं करते ब्रह्मचारी लोग नहीं करते ये ब्रह्मचर्य की तपस्या ही है जीवन के लिए तो खाते हैं जीवन के लिए तो खाते हैं वो रस के लिए नहीं खाते वो जो रस के लिए खाते हैं तो फिर शुष्क नहीं रहते वो क्योंकि रस के लिए खा रहे हैं वो और रस की तर रस की तृप्ति तो जल्दी होती नहीं है यानी मन तो भरता नहीं है तो मन को रस की तृप्ति के लिए वो फिर ज्यादा खाते ही है और ज्यादा खाते हैं तो शुष्क कहा रहेंगे वो तो स्थूल बनेगी और जब वो रस के लिए नहीं खा रहे हैं तो वो फिर ज्यादा नहीं खा पाएगा नियंत्रित रह जाएगा वो तो ये प्रसंग तो वहां से वो ब्रह्मचारियों से संबंधित था पर इन्होंने देवताओं के लिए भी कहा कि देवता लोग खाते पीते नहीं है यानी जैसे संसारिक व्यक्ति खाता पीता है और खाने पीने में रमण करता है ऐसे देवता लोग इसमें रमण नहीं करते वो तो आनंद में रमण करते हैं उसमें आगे कहा भी है इन्होंने ये अमृतम दृष्टवा तृप्यंती ये देवता लोग ये नहीं खाते वो उस अमृत को देख करके ही तृप्त होते हैं अब ब्रह्मचारियों की दृष्टि से ज्ञान वो अमृत है उस ज्ञान को प्राप्त करके वो उसी में तृप्त होते हैं उनको ज्ञान मिलता है उसी में वो इतने तृप्त रहते हैं कि इस तरफ नहीं ध्यान जाता है ज्यादा उनका और इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या है उसके जो लक्षण बनाए बताए गए अल्पाहारी गृह त्यागी अल्पाहारी तो वहां पर लिखा हुआ है का चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा चाह अल्पाह गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण विद्यार्थी के पांच लक्षण है तो का चेष्टा वो कौआ मतलब वो गलत अर्थ में नहीं है जागरूक रहता है जो कौआ बहुत जागरूक रहता है इधर उधर आंख घुमाता रहता है सिर घुमाता रहता है यानी बहुत चौकन्ना रहता है बको ध्यान बगुले की तरह ध्यान करता है वो बगुला जैसे मछली पकड़ने के लिए ना एक पैर पर पे खड़ा हो जाता है जैसे कुछ है ही नहीं वहां पर उसकी तरह ध्यान यानी एकाग्र भी होता है जागरूक भी रहता है और एकाग्र भी होता है अब वो कौ वाली चंचलता हटा दी बको को करके कौवे की जागरूकता ले ली और बगुले का ध्यान ले लिया एकाग्र होता है वो जागरूकता से एकाग्र होता है काके चेष्टा बको ध्यानम और श्वान निद्रा कुत्ते की तरह नींद होती है उसकी और कुत्ता तो एकदम थोड़ा सा होता ही जगह जाता है शीघ्र जगह जाता है तो शीघ्र जगने वाला होना चाहिए नहीं कम सोने वाला होना चाहिए विद्यार्थी के लिए आवश्यक है श्वन निद्रा और अल्पाहारी और खाना कम खाना ही चाहिए उसको और गृह त्यागी घर का मोह नहीं होना चाहिए जिसको घर का मोह है वो घर में ही पड़ा रहेगा तो क्या सीखेगा वो विद्या के लिए बाहर ही नहीं निकलेगा वो माता पिता का मोह है घर का माँ की रोटियां खानी है हाथ की माँ का दुलार प्राप्त करना है प्रेम से घर में रहना है तो क्या विद्या को सीखेगा घर में सारी विद्याएं थोड़ी ना मिलेगी वो बाहर तो जाना पड़ेगा दूसरा शहर भी जाना पड़ता है विद्यालय भी जाता है तो घर छोड़ के जाता है ना वो घर छोड़ के तो जाता है कुछ घंटे के लिए विद्यालय में जाता है उतना तो गृह त्याग करता है और दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता है विदेशों में भी जाना पड़ता है बड़ी बड़ी पढ़ाई के लिए तो अल्पाहरी होगा तो वो नीति भी कमाएगी उसको वो सब चीजें रहेंगी ध्यान भी जागरूकता भी सब रहेगी तो तो है तो न नई देवा अष्टंती न पी देवता लोग जो ब्रह्मचारी हैं जो ज्ञान के पिपासु हैं वो खाते पीते नहीं हैं उनको जो मिल गया उसी में तृप्त हो जाते हैं जो है बस मिल गया उसकी परवाह नहीं करते वो ये मिले आज ये बनाना है आज ये करना है आज ये करना है ये तो सारी योजना बनती है ना वो नहीं बनेंगे उनके <laughs> <laughs> जो मिल गया या दो तरह के विद्यार्थी होते हैं आधुनिक ढंग से देख लो एक तो खूब ध्यान रखता है कि आज क्या बनेगा आज क्या बना है वो सोच चलता रहता है और फिर ज्यादा खाते हैं ज्यादा खाते हैं तो फिर ज्यादा सोते हैं फिर आलस से आता है पढ़ाई में बोले चलो अभी नहीं पढ़ते अभी तो आराम करते हैं वो तो, तो आराम तो करना पड़ेगा ज्यादा खा लिया है तो, तो इसलिए कहा न भई देवा अष्टती न पीबंती जो ज्ञान में लगे हुए रहते हैं वो ज्यादा खाते पीते नहीं है और परीक्षा के दिनों में देख लो ना जब चिंता होती है परीक्षा की पढ़ना होता है तो क्या करते हैं वो भरपेट खाना खाते हैं क्या वो थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं कि नहीं इतना ही अभी तो परीक्षा है अभी तो परीक्षा है नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा कम खाऊंगा ऐसे ही वैज्ञानिक किसी अनुसंधान में लगे हुए हों लगातार उनको काम करना है घंटों काम करना है तो वो ज्यादा खाना खा करके और फिर पेट पे हाथ फेर करके ये बैठते नहीं <laughs> अब तो तसली से अब आराम करो ऐसा वैज्ञानिक नहीं करेगा कभी भी क्योंकि उसको पता है मेरे को आकर के काम करना है अभी ये तो भोजन लिया है थोड़ा सा वो गया गया जो मिला मिला उसमें क्या कुछ कम है ज्यादा है उसको उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। लिया आपने खा लिया प्रेम से खा के और बैठ गया फिर काम करने लगे तो ये प्रतीकात्मक कथन है कि देवता ना खाते हैं न पीते हैं जीवन के लिए तो कहते हैं रस युक्त तो होकर के नहीं खाते ऊंचे लक्ष्य से करते हैं और अमृत की तरफ वो करते हैं अमृत की तरफ ध्यान रखते हैं ज्ञान रूपी अमृत है परमात्मा का आनंद है उस तरफ वो ध्यान रखते हैं उसी की तरफ केंद्रित रहते हैं तो इधर से उनका मन हट जाता है तो ये जो यहां पर इन्होंने कहा कि भाई अगर यहां से जाकर के देवताओं का वो अन्न बन जाता है देवता खा लेते हैं उसको तो फिर क्या मतलब हुआ तो भले वास्तव में देवता ऐसे खाते नहीं है ये तो एक उनकी निंदा के लिए कहा जा रहा है कि जो कर्म में ही लगे रहते हैं कर्म में ही लगे रहते हैं तो उनकी गति बहुत ऊंची नहीं जाती उतने मात्र के लिए निंदा के लिए यह कथन किया गया है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं तो नहीं ओ को सादार विवाद होमश